श्री रामकृष्ण वचनामृत उन्नीस सितम्बर अठारह सौ परिच्छेद इक्यानवे श्री रामकृष्ण और श्री राधिका गोस्वामी दोनों मुखर्जी भाइयों से बातचीत करते हुए दिन के तीन बज गए श्री उत्तराधिका गोस्वामी ने आकर प्रणाम किया उन्होंने श्री रामकृष्ण को पहली ही बार देखा है उम्र तीस के भीतर होंगी गोस्वामी ने आसन ग्रहण किया श्री रामकृष्ण क्या आप लोग अद्वैत बन सके हैं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 और शांडिल्य गोत्र का समझकर लोग उसकी पूजा करते हैं मास्टर से संख वाली बात जरा सुना तो दो मास्टर चुपचाप बैठे हुए हैं यह देखकर कर श्री रामकृष्ण स्वयं कह रहे हैं वंश में अगर महापुरुष का जन्म हुआ हो तो वे खींच लेंगे चाहे लाख दोष भी हो जब गंधर्वों ने कौरवों को बांध लिया तब युधिष्ठिर ने उन्हें मुक्त करा लिया जिस दुर्योधन ने इतनी शत्रुता की थी जिसके लिए युधिष्ठिर को वनवास भी सहना पड़ा उसी को उन्होंने मुक्त करा दिया इसके सिवा भेस का भी आदर किया जाता है भेस देखकर सत्य वस्तु की उद्दीपना होती है चैतन्य देव ने गधे को भेस पहनाकरष्टांग प्रणाम किया था शंख चील सफेद पर वाली चील को देखकर लोग प्रणाम क्यों करते हैं कंस जब मारने के लिए चला था तब भगवती शंख चील का रूप धारण कर उड़ गई थी इसलिए अब भी जब लोग शंख चील देखते हैं तो उसे प्रणाम करते हैं चाणक्य के पलटन के भीतर अंग्रेज को आते हुए देखकर सिपाहियों ने सलाम किया कुंवर सिंह ने मुझे समझाया कि अंग्रेजों का राज्य है इसीलिए अंग्रेजों को सलामी दी जाती है साखों का तंत्र मत है वैष्णवों का पुराण मत वैष्णव जो साधना करते हैं उसके कहने में दोस्त नहीं है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 तब शांति होती थी साहस्य मैंने सब तरह किया है सब शास्त्रों को मानता हूँ शाक्तों को भी मानता हूँ और वैष्णवों को भी उधर वेदांतवादियों को भी मानता हूँ यहाँ इसलिए सब मतों के आदमी आया करते हैं और सब यही सोचते हैं कि ये हमारे मत के आदमी हैं। आजकल के ब्राह्मण समाज वालों को भी मानता हूँ एक आदमी के पास एक रंग गमला था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 अब समाज में लिया जा सकता है श्री राम के लोग क्या कहेंगे इसकी उसे कोई चिंता नहीं है गोस्वामी ऐसे आदमी को प्राप्त कर समाज भी कृतार्थ हो सकता है श्री राम के मुझे बहुत मानता है उसे पाना ही मुश्किल हो रहा है आज ढाके से बुलावा आता है तो कल किसी दूसरी जगह से इस तरह सदा ही काम में उलझा रहता है उसके समाज वालों में बड़ी गड़बड़ी मची हुई है गोस्वामी क्यों